ड्रैगन सम्राट स्वर्ण सम्राट चीन के मध्य में माउंट ताई स्थित है पांच रंगों के बादल इस विशाल पहाड़ को घेरे रहते हैं और पीली लाल काली नीली और श्वेत नदियां इसकी ढलन दलान, ढलानों से नीचे बहती रहती हैं इस पहाड़ पर हर ओर फैले घने जंगलों में अनोखे जानवर रहते हैं पेड़ों के ऊपर विलक्षण पक्षी उड़ते रहते हैं और पहाड़ी नदियों में अद्भुत मछलियाँ तैरती रहती हैं माउंट ताई कई देवताओं और देवियों का निवास स्थान भी है उनके चेहरे मानवों जैसे हैं और शरीर शर्कों जैसे और उनकी लंबी पूछे घूमकर उनके सिरों तक पहुंच जाती है उस पहाड़ पर पाए जाने वाले श्याम श्वेत जेड ही वह खाते हैं बहुत समय पहले माउंट ताई पर एक रात एक मां ने एक सुवर्ण ड्रैगन को जन्म दिया उसके चार चेहरे थे एक चेहरा सामने था और एक पीछे एक चेहरा बाईं ओर था और एक दाईं ओर यही शिशु सम्राट था कुछ ही दिनों में वह शिशु बोलने लगा और झटपट बड़ा होने लगा सम्राट अपने देश का एक महान नायक बना सुवर्ण सम्राट सिर्फ एक न्यायप्रिय शासक ही नहीं था वह एक आविष्कारक भी था उसने लोगों को कच्चे खाने को आग पर पकाना सिखाया खाना पकाने के कार्य को सरल बनाने के लिए उसने कड़ाई कढ़ाई का अविष्कार किया उसने लोगों को यह भी बतलाया कि कु कहाँ खोदते हैं और घर कैसे बनाते हैं सुरक्षित घरों में रहते हुए पका हुआ भोजन खाकर और साफ पानी पीकर उसके लोग स्वस्थ और बलवान हो गए सम्राट ने उन अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जो नए अविष्कार कर रहे थे उसके नेतृत्व में लोगों ने सूर्य चंद्रमा और तारों का अध्ययन किया उन्होंने भाषा का भाषा का और चीनी वर्णमाला का अविष्कार किया इस अविष्कार का उपयोग कर उन्होंने नियम कानून लिखे और कैलेंडर की रचना की उन्होंने इतिहास और औषधियों के विषय में लिखा उन्होंने विज्ञान और कला के बारे में लिखा स्वर्ण सम्राट के राज्य में लोगों का जीवन बहुत ही सुखद था लेकिन राज्य की शांति प्रायः भंग हो जाती थी जब पड़ोस के कबीले आक्रमण करते थे अपने देश और प्रजा की रक्षा करने के लिए स्वर्ण सम्राट को युद्ध करना पड़ता था अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए उसने बादलों और वर्षा को इकट्ठा किया उसने पशु और पक्षियों को अपनी सहायता के लिए बुलाया अपने सैनिकों को लड़ाई में सक्षम बनाने के लिए सुवर्ण सम्राट ने कई अवि आविष्कार किए उसने रथ बनाए ताकि सेना तेजी से आगे बढ़ सके उसने युद्ध ध्वजों की रचना की ताकि दूर दूर तक उसके सैनिक अपने सेनापतियों के आदेशों का आदेशों को समझकर पालन कर सके भयंकर ड्रैगन सुवर्ण सम्राट के महान योद्धाओं में से एक था भयंकर ड्रैगन जिसका नाम था ची वह स्वर्ण सम्राट का सारथी था और उसके राजदरबार का सर्वोच्च मंत्री था वह देश के नौ शक्तिशाली कबीलों का नायक भी था चीयू के सिंगदार लोहे के सिर में चार आंखें थी और उसके सल की शरीर में छह बाहें थी वह वर्षा और तूफान का आह्वान कर सकता था युद्ध में शत्रुओं का नाश करने के लिए वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग करता था चीयू के एक भाई थे और वे सब उसके जैसे ही थे वह सब भयंकर योद्धा थे जो घोड़ों की तरह तेज दौड़ते थे और पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते थे भोजन में वह रेत पत्थर और धातु खाते थे, थे। प्रसिद्धि राजदरबार में अपनी पदवी से चियू अप्रसन्न रहने लगा वह स्वयं ही सम्राट बनना चाहता था इसलिए उसने अपने इक्यासी भाइयों को इकट्ठा किया और स्वर्ण सम्राट पर हमला कर दिया स्वर्ण सम्राट और उसकी सेना ने राजधानी के बाहर उसका सामना किया एक लंबा और भयंकर युद्ध शुरू हो गया ड्रैगन बाघ शेर और भालू स्वर्ण सम्राट की सेना में सम्मिलित हो गए और गरुण और बाज दोजाओं के समान सेना को रास्ता दिखाने के लिए युद्ध स्थल के ऊपर उड़ने लगे स्वर्ण सम्राट की सहायता करने हेतु देवता झटपट पहाड़ियों और नदियों से नीचे आए चेयू की सेना में उसके इक्यासी ड्रैगन भाई और हजारों भीम योद्धा थे उसने अपने सैनिकों को तलवारे और भाले और फरसे दिए उसने उन्हें धनुष और बाढ़ दिए यह उस काल के सबसे नए और शक्तिशाली हथियार थे चियू सिर्फ एक महान योद्धा ही न था वह एक महान जादूगर भी था वह अपने जादू से शत्रुओं को भ्रमित कर सकता था और उनके लड़ने के संकल्प को नष्ट कर सकता था रहस्यमयी धुंध और अजब शोर उत्पन्न कर वह शत्रु सैनिकों को भयभीत कर सकता था युद्ध के दौरान चियू ने युद्ध स्थल के उस भाग में घना कोहरा पैदा कर दिया जहाँ स्वर्ण सम्राट की सेना थी सम्राट की सेना कोहरे में भटक गई चीयू के योद्धाओं ने सम्राट की सेना पर हमला कर दिया और इतने सैनिकों को मार डाला कि खून की नदी बहने लगी सुवर्ण सम्राट और उसके बचे हुए सैनिक खाने और पानी के बिना तीन दिनों तक रातों तक भटकते रहे वह शक्तिहीन और व्याकुल थे और पराजय के कगार पर खड़े थे फिर सम्राट के आविष्कारको में से एक ने एक अनोखा रथ बनाया रथ में एक मूर्ति लगी थी जिसकी अंगुली एक और संकेत कर रही थी रथ चाहे किसी भी दिशा में जाए मूर्ति की अंगुली सदा दक्षिण की ओर संकेत करती थी रथ का चालक कभी भटक न सकता था यह आविष्कार संसार का पहला कंपास था इसकी सहायता से सुवर्ण सम्राट की सेना घने कोहरे में भी आगे बढ़ सकती थी उसने चीयू की घेराबंदी को तोड़ डाला तोड़ डाला और अपने सैनिकों को सुरक्षित वापस अपने शिविर में ले आया तब भी चियू ने इस युद्ध की नौ लड़ाइयाँ जीत ली स्वर्ण सम्राट समझ गया कि चीयू के काले जादू का सामना करने के लिए उसे और महान अविष्कारों की जरूरत थी पहले उसने बैलों और भीड़ों के सिंगों से बिगुल बनाए जब चीयू भयंकर आवाजें उत्पन्न करता था तब सम्राट के सैनिक बिगुल बजाते थे वो ड्रैगन की गर्जन जैसी तेज ध्वनि निकालते थे इस तरह सम्राट के सैनिकों का साहस और आत्मविश्वास लौट आया और वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर चीयू से युद्ध करने लगे फिर सुवर्ण सम्राट ने पूर्वी चीन सागर में थंडर ड्रैगन को बंदी बना लिया उसने ड्रैगन की चमड़ी और हड्डियों से बयासी जादुई ढोल बनाए जब उसके सैनिकों ने वो ढोल बजाए तो उनकी गरजती आवाज धरती पर हजारों मील तक दूर तक सुनाई दी उस आवाज की दर, गर्जन से धरती ऐसे कांप गई जैसे भूचाल आ गया हो चीयू के सैनिक जमीन पर लुढ़क गए भय से कांपते हुए जब वो सुरक्षित जगहों में छिपने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे तब सुवर्ण सम्राट की सेना ने उन पर पूरी ताकत लगाकर हमला कर दिया थंडर ड्रैगन की हड्डियों और चमड़ी से बने जादु ढोल की सहायता से सुवर्ण सम्राट ने पहली जीत अर्जित की पंखों वाला ड्रैगन और अकाल की देवी स्वर्ण सम्राट जानता था कि चीयू को हराने के लिए उसे और सहायता की आवश्यकता थी इसलिए उसने इंग लॉन्ग से कहा कि युद्ध में उसका साथ दे इंग लांग पंखों वाला ड्रैगन था वो उड़ सकता था और बादलों को बुला सकता था वो बारिश लाता था और बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाता था जब स्वर्ण सम्राट ने उसे मदद मांगी तो इंग लांग ने एक बांध बनाया उसकी योजना बांध के पीछे एक झील बनाने की थी बांध के फाठक खोलने पर झील का पानी चीयू के शिविर को डूबो देगा लेकिन चीयू ने तुरंत मुकाबला किया उसने वर्षा और आंधी के अपने देवताओं को बुलाया शिविर पर एक मूसलाधार बारिश हुई युद्धस्थल में बाढ़ आ गई और कई सैनिक डूब कर मर गए अब सुवर्ण सम्राट ने अपनी बेटी बा को सहायता के लिए बुलाया बा तीन फुट लंबी अकाल की देवी थी उसकी आंखें उस के बाल रहित सिर के ऊपर और उसका शरीर सूर्य से भी अधिक गर्मी पैदा करता था तो आकाश से, से भूमि पर बहता सारा पानी सूख गया अंधड़ रुक गया जादू समान सैलाब गायब हो गया इंगलांग ने इस अवसर का लाभ उठाया और बांध का, का काम पूरा कर लिया उसने बांध के पीछे की झील को बारिश के पानी से भर दिया फिर उसने बांध के फाटक खोल दिए और चीयू को चीयू का शिविर बाढ़ में डूब गया उसने बैंकर ड्रैगन के सैनिकों पर एक के बाद एक कई और अंधड़ और तूफान फेंके इसके पहले कि चीयू की सेना संभल पाती सुवर्ण सम्राट की सेना ने हमला कर दिया बैंकर ड्रैगन पकड़ा गया सुवर्ण सम्राट ने आदेश दिया कि ची का वध कर दिया जाए नीले पाल के नीले पहाड़ की तलहटी पर भयंकर ड्रैगन का सिर काट दिया गया उसके योद्धा भाग गए कुछ पहाड़ों में जाकर छिप गए कुछ सागर पार चले गए नीले पहाड़ में भयंकर ड्रैगन का सौ चिनार के पेड़ों का जंगल बन गया हर वर्ष पतझड़ में जब पेड़ों के पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं और गिरने लगते हैं तब लोगों को लगता है कि चीयू के घाव से लहू बह रहा है हवा में उसकी आत्मा की पुकार लोगों को सुनाई देती है और लगता है कि युद्ध करने के लिए अपने भाइयों को वह बुला रही है मध्य राज्य का सम्राट चीयू को हरा सुवर्ण सम्राट चीन का एक छत्र सम्राट बन गया वह माउंट ताई से देश पर शासन शासन करता था अपने चार चेहरों से वह संसार को दूर दूर तक देख सकता था उसे मुख्य सम्राट कहा जाने लगा और उसके देश को मध्य राज्य कहा जाता युद्ध के समाप्ति पर सुवर्ण सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे भाले और बाण और फरसे इकट्ठे किए जाएं। उसने हथियारों को पिघलाने का आदेश दिया फिर सबसे कुशल कारीगरों से कहा कि पिघली हुई धातु से एक विशाल तिपाही बनाए कारीगरों ने उस तिपाही पर ड्रैगन और देवता जानवर और पक्षी पौधे और दैत तराश बना दिए उस पर युद्ध के दृश्य अंकित किए वह चाहते थे कि भविष्य में लोग यह स्मरण रखे हुआ था। का काम पर एक लगे सुनहरी सलकों की चमक ने लोगों को चकाचौ कर दिया पंखों वाला ड्रैगन स्वर्ण सम्राट को दिव्य राज्य दरबार में ले जाने के लिए धरती पर लौट आया था वहां एकत्र लोग रोने लगे और धरती पर रहने के लिए अपने सम्राट से विनती करने लगे फिर सम्राट ड्रैगन की की पीठ पर बैठकर आकाश ओर पूछते हैं और चीन के लोग अपने को स्वर्ण ड्रैगन की संतान मानते हैं अंतिम शब्द हजारों वर्षो से ड्रैगन चीनी लोक कथाओं के सबसे शक्तिशाली जीव है पौराणिक का कहानियों में ड्रैगन वह दिव्य जीव है जिनके हिरणों के सिंग या ऊंट का सिर या भूत की आंखें या सांप की गर्दन या बैल के कान होते हैं उनके घड़ियाल के पेट कार्प मछली के शल्क बाघ के पंजे और गरुड़ के नाखून होते हैं उन्होंने मुंह में मोती पकड़ा होता है जो तारों समान चमकते हैं वह उड़ सकते हैं तैर सकते हैं और धरती में सुरंग बना सकते हैं आग और बादल उगलते हुए वह आकाश और धरती और पाताल के बीच सरलता से आ जा सकते हैं इन ड्रैगन की कहानियाँ चीन के सम्राटों और चीन की स्थापना से जुड़ी हुई हैं स्वर्ण सम्राट जैसे शासक अक्सर दावा करते थे कि वह ड्रैगन थे वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे पर ड्रैगन के आकार के महल में रहते थे और ड्रैगन सिंघासन पर बैठते थे और ड्रैगन वस्त्र पहनते थे चीन की संस्कृति में ड्रैगन का अभी भी बहुत महत्व है स्वर्ण सम्राट को चीन का संस्थापक माना जाता है और चीयू के वंशज भी उसकी जादु शक्तियों को कभी भुला नहीं पाए हैं उत्सव के समय उसके सम्मान सम्मान में कुश्ती और मार्शल आर्ट के मुकाबले आयोजित होते हैं उसके मंदिरों में ध्वजाएं हवा में फड़फड़ाती हैं और मानों की युद्ध करने के लिए सैनिकों का वह आह्वान कर रहा था लेकिन पंखों वाला ड्रैगन इन ल्यांग सबसे अधिक प्रसिद्ध है नव वर्ष के दिन लोग उसके सम्मान और ड्रैगन नृत्य सम्मान में ड्रैगन नृत्य करते हैं लोग उसे इस आशा से प्रसन्न करते हैं कि वह वर्षा धूप और अच्छी उपज का वरदान देगा प्राचीन चीन में एक रात अनोखे बच्चे का जन्म होता है वह एक सम्राट है और एक ड्रैगन भी है ड्रैगन सम्राट एक शक्तिशाली शासक बनता है लेकिन चीयू नामक योद्धा उसे ईर्ष्या करता है वह सम्राट को पराजित कर चीन का शासक बनना चाहता है क्या सम्राट देश की रक्षा कर पाएगा या चीयू विजयी हो होगा यह रोचक कहानी इस पुस्तक में लिखी है